और जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां वहां तुमने अपने जीवन को गमाया है जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां अपनी ऊर्जा खोई है उससे तुम दीन हुए हो उससे तुम निर्धन हुए हो और मैं भीतर के धन की बात कर रहा हूं जब कहता हूं निर्धन हुए हो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 तब तक तो वो नाव ही मान रहा है अब तुमने उसे झंझट में डाल दिया ये बता के कि यह कागज की नाव है डूबेगी अब मुश्किल खड़ी होगी अब वो कपेगा डरे हो डरेगा परेशान होगा वो तुम पे नाराज होगा अब तक सपना ही सही लेकिन भरोसा तो ये था कि ठीक है पहुंच जाएंगे धन में तुमने अपना जीवन गंवाया आज अचानक कोई कहता है धन में कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा पूरा अब तक गवाया जीवन व्यर्थ हो जाता है एक आदमी 50 मील चल के आया और तुम कहते हो कि फिर लौटो ये तो रास्ता ही नहीं 50 मील वापस जाओ वहीं से चौराहे से बदलाहट होगी दूसरा रास्ता पकड़ना पहला मन तो उसका तुम पे नाराज़ होने का होता है क्योंकि तुम उसके 50 मील की यात्रा को ख़राब की दे रहे हो और फिर 50 मील जाना है उसे वापस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 अब क्यों परेशानी में पढ़ते हो थोड़े दिन और गुजार लो इसी रास्ते पर पहुंचे नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचने की आशा तो बनी है मेरे एक शिक्षक थे आस्तिक थे भजन कीर्तन पूजा पाठ करते मैं जब भी गांव जाता मुझे स्कूल में पढ़ाया था तो उनको मैं मिलने जाता कुछ बात होती एक बार मैं गांव गया तो उनका लड़का आ गया और मुझे कह गया कि आप घर मत आना पिताजी ने खबर भेजी यद्यपि वे दुखी हैं लेकिन असमर्थ हैं आप घर मत आना मैंने कहा एक बार तो आऊँगा कम से कम ये पूछने कि मामला क्या है फिर कभी नहीं आऊँगा मैं गया तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि वर्ष तुम्हारी राह देखता हूँ कब आओगे पर मैं बूढ़ा आदमी हूँ और तुम सब गड़बड़ कर देते हो मेरी पूजा ठीक चलती है प्रार्थना ठीक कर लेता हूँ मंदिर जाता हूँ उपवास करता हूँ और अब बूढ़ा आदमी और तुम जब आते हो तो तुम सब गड़बड़ कर देते हो कि इस पूजा से कुछ भी ना होगा ये प्रार्थना व्यर्थ है उपवास क्यों अपने को भूखा मार रहे हो और तुमसे मैं भयभीत हो गया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 ला लोभ और काम जग में दो ही यदा इन पे जो ना बंधा वही ताक़ा मैं बंधा और कबीर कहते हैं मैं उसके पैर दाबूँ जो इन दो में ना बंधे मैं उसका बंधा देह धरे इन माँ बास कूँ कैसे छूटे लेकिन सवाल यह है कि देह में रहते हुए देह में बसते हुए इनसे कैसे संबंध छूटे लोभ काम ये बड़ा गहन है क्योंकि देह में हम हैं ही इसीलिए कि अतीत में हमने कामना की जन्मों जन्मों तक हमने काम वासना जुटोई उसके कारण ही हम देह में हैं इसलिए तो ज्ञानी को फिर देह नहीं उसका पुनरावन गमन समाप्त उसका आना जाना बंद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 काम और लोभ से बना उसका सारा रूप है आकार है फिर कैसे इनसे संबंध छूटे सूत्र याद रख लेना शिव भयते ते उबरे जीवतते लूटे जो मुर्दे की भांति हो गए वे उबर गए और जो जिए वे लूटे श्यू भयते ते उबरे शव हो गए जो वे उबर गए जीवत्ते लूटे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 कायर रोज मरता है मरने से डरा रहता है हर घड़ी मौत मालूम होती साहसी एक बार क्योंकि जैसे ही कोई मरने को राजी हो गया है संसार के प्रति उसने कहा मैं ऐसे जीऊंगा जैसे मुर्ता वैसे ही फिर कोई मौत नहीं है क्योंकि ऐसी प्रतिति में तत्क्षण भीतर के अमृत का अनुभव हो जाता है मरने की कला धर्म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 ले जानी थी वो उसने दृश्य से बांध रखा था वो लेट गया आँखें बंद कर लीं उसने कहा आप कुछ करने को नहीं बचा मामले ही खत्म हम घर खबर भी नहीं भेज सकते कोई है भी नहीं और हाथ पर ठंडे हो रहे हैं जाहिर है पत्नी ने ठीक कहा था वो बिल्कुल मर गया तभी दो भेड़िया आ गए और उन्होंने हमला किया गधे पर मुला नरसुद्दीन कहा क्या कर सकते कहाँ सा जिंदा होता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 किसी की खोपड़ी पड़ी थी उसने बड़ी क्षमा मांगी उसके सिस्यों ने कहा क्या नासमझी कर रहे हो बुढ़ापे में सट गए इस खोपड़ी से क्या माफ़ी मांगनी चुवांग ने कहा ये कोई छोटे लोगों का मरगट नहीं सिर्फ राजा महाराजा यहाँ दफनाए जाते हैं पता नहीं कौन हो वो पीछे झंझट दे अरे उनका यह मर चुका है इसकी राजा हो कि महाराजा की भिकारी सब बराबर मौत बिल्कुल समाजवादी तुम इसकी फिक्र छोड़ो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष लेकिन चौक तसु खोपड़ी को साथ ले आया जिंदगी भर उसने उसको अलग ना किया उसको हमेशा बगल में रखे रहता तो लोग कहते कि जरा अच्छा नहीं मालूम पड़ता, भद्दा लगता ये आप क्या करते हो चौंगतु कहता है इससे मुझे याद बनी रहती कि आज नहीं कल मेरी खोपड़ी मरघट में पड़ी होगी तुम जैसे लोग निकलेंगे तो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे पैर मार देंगे और मैं कुछ भी ना कर सकूँगा तो क्या फ़र्क है आज भी कोई इस सिर में मार जाता है तो मैं इस खोपड़ी की तरफ देख लेता हूँ खोपड़ी तो यही है अभी चमड़ी से ढपी ढकी है कल चमड़ी से ढकी नहीं होगी और क्या फ़र्क होगा और जब जिंदगी तो सत्तर साल की अस्सी साल की बहुत बहुत और खोपड़ी पड़ी रहेगी न मालूम कितनी सदियों तक मर घट कितने लोग निकलेंगे कितने लोग ठोकर मारेंगे कोई क्षमा भी न माँगेगा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 झूठ है जैसे अनेक लहरें सागर की झूठ है एक सागर सच है लहरें बनेंगी मिटेंगी सागर रहेगा जो सदा रहे वही सच है जो बने और मिटे वो सपना है अनेक असत्य है एक ही सत्य है एक एक सो मिल रहा तीन ही सच उपाया जो एक से मिल गया उसने सत्य पा लिया प्रेम मगन लौलिन मन सो बहिर ना आया और वहां जो घटना घटती है वो बड़ी अनूठी प्रेमी प्रेम पात्र दोनों ही वहां मिट जाते हैं और प्रेम ही शेष रह जाता है जब प्रेमी मिलता है इस संसार में भी बाहर किसी प्रेम पात्र से तो वो दो होते हैं। और फिर जीवन भर यही तो कोशिश होती है कि किस भांति एक हो जाएं और नहीं हो पाते इसलिए जीवन में दुख और पीड़ा होती वो हो ही नहीं सकता बाहर एक होने का कोई उपाय नहीं कितनी ही चेष्टा करो जितनी चेष्टा करो उतनी असफलता हाथ लगती इसलिए प्रेमी बड़े दुखी हो जाते हैं उनकी आकांक्षा तो सच है जहां वो आकांक्षा को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं वो स्थान गलत है वह आकांक्षा भीतर तृप्त होगी उनकी प्यास तो सही लेकिन जिस सरोवर पर वो बैठे हैं वो सूखा है वहां जल नहीं है जैसे ही कोई भीतर आया वहां तत् जैसे एक ज्योति आए और दूसरी ज्योति से मिलके एक हो जाए दो दीयों की ज्योतियों को पास रखो दिए तो दो ही रहेंगे ज्योतियां एक हो जाती दिए तो कैसे एक हो सकते हैं दिए तो अनेक दुनिया का अनेक की दुनिया का हिस्सा है शरीर दिया है मिट्टी का उसके भीतर जलती आत्मा की ज्योति है तुम दियों को एक करने की कोशिश कर रहे हो बड़ी मुश्किल में रहोगे अर्चन ही अर्चन हाथ लगेगी असफलता अंत में विषाद संताप चिंता रोग लेकिन कभी तुम स्वस्थ ना हो पाओगे ज्योति मिल सकती है क्योंकि ज्योति निराकार है एक ज्योति दूसरी ज्योति के आकार से टकराती नहीं आकार है नहीं